गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे ओम ओ भूर्भुव स्व तत्सु्यम भर्गो देवस्मे यो न प्रचोदया इस रात्रिकालीन वेला में उपस्थित बहुत ही व सम्मान के योग्य पूज्य आचार्य श्री पूज्य आचार्य सत्यजीत जी श्रद्धे स्वामी जी महाराज पूजनीय माताओं धर्म प्रेमी सज्जनों ब्रह्मचारीगण आप गुजरात वासियों का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है परमेश्वर की कृपा से कि आपके इस प्रांत में वानप्रस्थ साधक आश्रम पूज्य स्वामी सत्यपति जी के संरक्षण में और आचार्य श्री के पुरुषार्थ से चल रहा है आप इसका पूरा लाभ उठाते पीछे रहे आगे उठाते रहेंगे बहुत सारी गतिविधियां आश्रम में चल रही हैं और उस गतिविधि के अनुसार हम यहाँ न्यायदर्शन पढ़ने के लिए आए हुए हैं पिछले तीन तारीख को सौराष्ट्र भ्रमण के लिए हम निकले थे और आज आपके इस अर्स समाज में हमारी यात्रा का समापन है मैं दो तीन बातें आपके सामने रख के पीछे हटूंगा यदि हमें दिल्ली जाना हो अहमदाबाद से तो हमें कौन सा रास्ता अधिक पसंद होगा अजमेर जयपुर होकर के अथवा सूरत मुंबई इत्यादि उधर होकर के कौन सा रास्ता हम अपनाएंगे छोटा ही रास्ता अपनाएं। ऋषि दयानंद जी से पूछा कि स्वामी जी महाराज ये बताइए कि हम रास्ता कौन सा अपनाए अपने लक्ष्य तक जाने के लिए लक्ष्य तक जाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए तो ऋषिवर ने वेद के आधार पर हमें संकेत किया और संकेत क्या कर रहे हैं उन्होंने स्वस्थिचन के मंत्रों का संकलन किया और स्वस्थिचन के मंत्रों में एक मंत्र उद्धत कर दिया बहुत सरल मंत्र है आप सभी को प्राय करके कंठस्थ होगा स्वस्ति पंथा मनु चरेम सूर्य चंद्र मसाव हमारा रास्ता हो तो कैसा हो कि कल्याणकारी रास्ता हो रास्ते को जब व्यक्ति अपनाता है चयन करता है तो उस रास्ते में दो तीन विशेषताएं अवश्य देखता है रास्ता छोटा हो लंबा न हो रास्ते में विघ्न बाधाएं न हो सुविधाएं हो और भी कई सारी खूबियां देखता है और रास्ते का चयन करके चल पड़ता है यदि व्यक्ति रास्ता लंबा और उबड़ावड़ सुविधाओं से रहित दुर्घटना घटने जैसी स्थितियां रास्ते में आए यदि उस रास्ते को अपनाता है निश्चित रूप से शायद वो लक्ष्य तक पहुंच पाए बीच में ही अधर में ही अटक जाएगा रह जाएगा तो ऋषिवर देव दयानंद जी ने जो हमें रास्ता बताया है वैदिक मार्ग वेद का मार्ग जो बताया है वो छोटा भी है सरल भी है विघ्न बाधाओं से रहित भी है और इस विघ्न बाधाओं से रहित मार्ग को अपनाकर यदि हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते तो कहीं न कहीं हमारा ही दोष मिलेगा स्वामी दयानंद जी ने अपने ग्रंथों में अमूल्य सिद्धांतों की चर्चा की है मैं वेद मंत्र की व्याख्या नहीं करूंगा लंबा समय हो जाएगा सिद्धांतों की चर्चा की है यदि हम सिद्धांतों को अपना करके चलते हैं निश्चित रूप से जीवन का कल्याण होगा और यदि सिद्धांत को छोड़ करके चलते हैं और हमें कितनी भी मान प्रतिष्ठा पैसा कुछ भी मिल रहा हो और यदि हमें सिद्धांत नहीं मिल रहा तो वो किसी काम का नहीं होता माता सीता और श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौट आए थे जंगल से और जब जंगल से लौट करके आए तो बहुत सारे लोग उनके सहयोगी साथ में आए थे और सब को माता सीता पुरस्कार दे रही थी जब पुरस्कार दे रही थी तो माँ सीता की दृष्टि हनुमान के ऊपर पड़ी और जब हनुमान के ऊपर माँ सीता की दृष्टि पड़ी तो हनुमान को पास में बुलाकर के कहने लगी कि हनुमान तेरा उपकार बहुत है हमारे तूने हमारे ऊपर उपकार बहुत किया है और मैं तेरे को क्या पुरस्कार सब सबको तो दे रही हूँ हिम्मत तो कर रही हूं लेकिन तेरे उपकारों के बदले में कोई पुरस्कार दे नहीं सकती लेकिन फिर भी हिम्मत करके तुझे पुरस्कार देती हूं और मां सीता ने क्या किया अपने गले का मोतियों का हार निकाला और हनुमान के हाथ पे रख दिया जब हनुमान के हाथ में वो हार आया हनुमान ने कहते हैं उलट पलट करके देखा बड़े आश्रिय में हार को देख रहे हैं फिर उसको पलटा फिर आश्रिय भर में देख रहे हैं थोड़ी देर बाद हार को उसने तोड़ दिया और तोड़ करके मोती को निकाला चारों तरफ से घुमा फिरा करके देख रहे हैं और फिर क्या किया हनुमान जी ने दो पत्थर के टुकड़े लिए टुकड़े लेकर के एक पत्थर के टुकड़े पर हीरा रखा वो मोती रखा और दूसरे पत्थर के टुकड़े की चोट लगाई मोती टूटा और टूटे हुए मोतियों को देखने लगे कि कुछ में भर के मोती टूटा हनुमान जी ने फेंक दिया दूसरा मोती निकाला फिर उसको तोड़ा देखने लगे दो तीन चार दस बीस मोती फेंक दिए और अंत में हनुमान जी ने पूरा हार वो माला ही फेंक डाली जब ये माला पूरा हार फेंक डाला तो माता सीता हनुमान को कहने लगी कि मेरे भाई मुझे पहले ही डर था मैं पहले ही संकोच में भरी हुई थी कि हनुमान तेरा ऋण बहुत है और मैं उपकार देना चाह रही थी फिर भी मैंने हिम्मत करके तेरे को उपहार दिया और मैं जिस डर से डर रही थी वो तूने वही कर दिया हनुमान क्या मैंने ये हार तेरे को उपहार में दिया छोटा था तेरे लायक नहीं था क्या कहते हैं हनुमान ने हाथ जोड़े और कहने लगा कि मेरी माँ तेरी तो एक बात की मेरे लिए बहुत बड़ी थी और तूने तो मेरे को उपहार में हार दे दिया ये बहुत बड़ी बात कर दी फिर माँ सीता कहने लगी कि हनुमान ये बता कि तूने ये हार तोड़ करके फीक क्यों दिया हनुमान उत्तर देता है कथा में कुछ भी काल्पनिकता हो लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कथा से जोड़ करके कहना चाह रहा हनुमान कहने लगे कि माता जी आपने जो हार दिया था मैंने ऊपर से देखा मैं देखना चाहता था कि मेरे राम इस हार में हैं या नहीं हैं मुझे ऊपर देखने को मिला कि राम नहीं है मैंने पलट करके देखा कि वहां भी राम नहीं मिले मैंने हार को तोड़ ही डाला मुझे राम नहीं मिले और मैंने मोतियों को एक एक मोती को तोड़ तोड़ करके देखना चाहा टुकड़े टुकड़े करके देखा कि राम नहीं है इसमें जिस वस्तु में मेरे राम नहीं हैं वो वस्तु मेरे किसी काम की नहीं इसलिए मैंने पूरा का पूरा हार फेंक दिया मां सीता समझ गई लेकिन मैं इस बात से एक कहना चाहता हूं आप आरसमाज के सज्जन बैठे हुए हैं यदि आरसमाज में सिद्धांत है आय में यदि आपके वेद है आय में आर्स ग्रंथ है यदि आर्समाज में पंच महायज्ञ है यदि आर्समाज में स्वाध्याय है यदि आर्समाज में ईश्वर उपासना है तो सब कुछ है और यदि ये नहीं है तो जैसे हनुमान जी ने वो हार फेंक दिया था वो किसी काम का नहीं था ऐसे ही कितनी बड़ी मान प्रतिष्ठा पैसा मिलता हो वो हमारे किसी काम का नहीं है यदि सिद्धांत नहीं है तो मैं तो प्राय करके कह दिया करता हूँ कहता ही हूं ये जो आपके गुजरात में संस्था चल रही है इस संस्था से सिद्धांत का बहुत ज्यादा प्रचार हुआ है और एक आय समाज में ऐसी ढिलाई आ गई थी जिस चीज के लिए सिद्धांत के लिए ईश्वर उपासना के लिए इस आपकी संस्था से सिद्धांत निकला है ईश्वर उपासना निकली है योगाभ्यास निकला है इस संस्था का आप बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं ये संस्था छोटा मार्ग बताने वाली है शायद कल पूज्य आचर सत्य रहे थे दूसरे लोग मार्ग तो बताते हैं और ऐसा लगता है कि बहुत छोटा मार्ग बता दिया इन्होंने और वो छोटा मार्ग कितना घातक है जो आजकल के गुरु इत्यादि चल रहे हैं वो छोटा मार्ग निश्चित रूप से बताते हैं लेकिन वो छोटा मार्ग घातक बहुत है और वो लक्ष्य तक पहुंचा ही नहीं सकता ऋषि दयानंद जी की कृपा से हमें वो छोटा मार्ग अर्थात वैदिक मार्ग ही सबसे छोटा सरल सुविधायुक्त है इस मार्ग को अपना करके हम अपने जीवन का कल्याण करें निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे उन्नति प्रगति होगी थोड़ी सी देर मैंने ये आपके बीच में विचार रखे आपने सुना धन्यवाद ओबोश